रामकृष्ण बचनामृत परिच्छेद एक सौ अट्ठारह अट्ठाईस जुलाई अठारह सौ पचासी श्री रामकृष्ण साहस मैं समझा तुम्हारा मत पंडितों जैसा है कि जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलता रहेगा यह सब छोड़ दो ईश्वर की शरण में जाने पर कर्मों का क्षय अच्छा हो जाता है मैंने माता के पास हाथ में फूल लेकर कहा था माँ यह लो अपना पाप और यह लो अपना पुण्य मैं कुछ नहीं चाहता तुम मुझे शुद्ध भक्ति दो यह लो अपना भला और यह लो अपना बुरा मैं भला बुरा कुछ नहीं चाहता मुझे बस अपनी शुद्ध भक्ति दो यह लो अपना धर्म और यह लो अपना अधर्म मैं धर्म अधर्म कुछ नहीं चाहता मुझे शुद्ध भक्ति दो यह लो अपना ज्ञान और यह लो अपना अज्ञान मैं ज्ञान अज्ञान कुछ नहीं चाहता मुझे शुद्ध भक्ति दो यह लो अपनी शुचिता और यह लो अपनी असुचिता मुझे शुचिता असुचिता नहीं चाहिए मुझे शुद्ध भक्ति दो नंद बसु क्या वे कानून रद्द कर सकते हैं श्री राम कृष्ण यह क्या वे ईश्वर हैं वे सब कुछ कर सकते हैं जिन्होंने कानून बनाया है वे कानून बदल भी सकते हैं परंतु यह बात तुम कह सकते हो तुम्हारी शायद भोग करने की इच्छा है इसीलिए तुम ऐसी बात कह रहे हो यह एक मत है भी ठीक है भोग की शांति बिना हुए चैतन्य नहीं होता परंतु भोग भी क्या करोगे कामनी और कांचन का भोग वह तो अभी है अभी नहीं क्षणिक कामनी और कांचन में है ही क्या छिलका और गुठली ही है खाने पर अम्रशूल होता है संदेश निगलने के साथ ही स्वाद भी गायब हो जाता है नंद वसु चुप हो रहे फिर कहा यह सब कहते तो हो परंतु क्या ईश्वर पक्षपात करने वाले हैं अगर उनकी कृपा से होता है तो कहना पड़ता है कि ईश्वर में पक्षपात है श्री रामकृष्ण वे स्वयं ही सब कुछ हैं ईश्वर स्वयं ही जीव जगत हुए हैं जब पूर्ण ज्ञान होगा तब यह बोध होगा वे मन बुद्धि और देह हुए हैं चौबीसों तत्व सब वे ही हुए हैं वे पक्षपात करें भी तो किस पर करें नंद अनेक रूपों का धारण उन्होंने क्यों किया कोई ज्ञानी और कोई अज्ञानी क्यों है श्री रामकृष्ण उनकी इच्छा अतुल केदार ने अच्छा कहा है एक ने उनसे पूछा ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया क्यों इस पर वे बोले जिस मीटिंग में ईश्वर ने सृष्टि बनाने का ठहराया उस मीटिंग में मैं हाजिर नहीं था सब हंसते हैं श्री रामकृष्ण उनकी इच्छा यह कहकर श्री रामकृष्ण गाने लगे सब तुम्हारी ही इच्छा है तुम इच्छा मई तारा हो माँ अपने कर्म तुम खुद करती हो परंतु लोग कहते हैं कि मैं करता हूँ अ काली हाथी को तो तुम दलदल में फंसा देती हो और किसी पंगु से गिरी का उल्लंघन करा देती हो किसी को तुम ब्रह्म पद दे देती हो और किसी को तुम अधोगी कर देती हो वे आनंदमयी हैं इसी सृष्टि स्थिति और प्रलय की लीला कर रहे हैं जीव असंख्य हैं उनमें दो ही एक मुक्त हो रहे हैं उससे भी उन्हें आनंद होता है कोई संसार में बंध रहा है कोई मुक्त हो रहा है नंद उनकी इच्छा तो है परंतु इधर तो जान निकली जा रही है श्री राम तुम लोग हो कहाँ वे ही सब कुछ हुए हैं जब तक उन्हें तुम नहीं समझ सकते हो तभी तक मैं मैं कर रहे हो सब लोग अगर उन्हें जान ले तो तर जाए परंतु बात यह है कि किसी को दिन निकलने की निकलते ही खाने को मिल जाता है कोई दोपहर के समय भोजन पाता है और कोई शाम को परंतु खाना सभी को मिल जाता है कोई बिना खाए हुए नहीं रहता इसी तरह अपने स्वरूप का ज्ञान सभी प्राप्त करेंगे पशुपति जी हाँ जान पड़ता है वे ही सब कुछ हुए हैं श्री राम कृष्ण मैं क्या कहूँ इसे जरा खोजो तो क्या मैं हाड़ हूँ मांस खून या आत हूँ मैं को खोजते ही खोजते तुम आ जाता है अर्थात अंदर में उस ईश्वर की शक्ति के सिवा और कुछ नहीं है मैं नहीं है वे हैं नंद के प्रति तुम में अभिमान नहीं है इतना ऐश्वर्य होकर भी मैं का संपूर्ण त्याग नहीं होता यह सब जाने का नहीं तो रहने दो इसे ईश्वर का दास बना मैं ईश्वर का भक्त हूं ईश्वर का दास हूं ईश्वर का पुत्र हूं यह अभिमान अच्छा है जो मैं कामने और कांचन में फंसाता है वह कच्चा मय है इसी का त्याग करना चाहिए अहंकार की यह व्याख्या सुनकर गृह और दूसरे लोग बहुत प्रसन्न हुए श्री रामकृष्ण ज्ञान के लक्षण हैं पहला यह कि अभिमान न रह जाएगा दूसरा स्वभाव शांत बना रहेगा तुम में दोनों लक्षण हैं अतएव तुम पर ईश्वर का अनुग्रह है अधिक ऐश्वर्य के होने पर ईश्वर को लोग भूल जाते हैं ऐश्वर्य का स्वभाव ही ऐसा है यदु मल्लिक को बहुत ऐश्वर्य हुआ है वह आजकल ईश्वर की बात ही नहीं करता पहले ईश्वर चर्चा खूब किया करता था कामने और कांचन एक तरह ही की शराब है अधिक शराब पीने का अधिक शराब पीने पर फिर चाचा और दादा का विचार नहीं रह जाता उन्हें ही कह डालता है तेरी ऐसी की तैसी मतवाले को बड़े छोटे का ज्ञान नहीं रहता नंद हाँ यह तो ठीक है पशुपति ये सब क्या ठीक है स्परिचुअलिजम थियोसॉफी सूर्य लोक नक्षत्र लोग श्रीराम के नहीं भाई मैं नहीं जानता इतना हिसाब किताब क्यों आम खाओ आम के कितने पेड़ हैं कितनी लाख डालियां हैं कितने करोड़ पत्ते हैं इसके हिसाब लगाने की क्या जरूरत मैं बगीचे में आम खाने के लिए आया करता हूँ आम खाकर चला जाऊँगा एक बार भी अगर चैतन्य हो अगर एक बार भी ईश्वर को कोई समझ सके तो दूसरी व्यर्थ बातों के जानने की इच्छा भी नहीं होती विकार के होने पर लोग बहुत कुछ बका करते हैं अरे मैं तो पांच सिर चावल का भात खाऊँगा मैं दस घड़ा पीऊँगा यह सब वैद्य कहता है खाएगा अच्छा खा लेना यह कहकर वह तंबाकू पीने लगता है विकार अच्छा हो जाने पर रोगी जो कुछ कहता है उसकी ओर वह ध्यान नहीं देता उसकी ओर वह ध्यान देता है पशुपति जान पड़ता है हम लोगों का विकार चिरकाल तक बना रहेगा श्रीरामपुर क्यों ईश्वर पर मन रखो चैतन्य प्राप्त होगा पशुपति साहस्य हम लोगों का ईश्वर से योग क्षणिक है तंबाकू पीने में जितनी देर लगती है बस उतनी ही देर तक सब हंसते हैं श्री राम तो क्या हुआ थोड़ी देर के लिए भी उनसे योग हो गया तो मुक्ति होगी ही अहिल्या ने कहा राम चाहे शुक्र योनि में जन्म हो अथवा और कहीं ऐसा करो कि तुम्हारे श्री चरणों में मन लगा रहे शुद्ध भक्ति बनी रहे